श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयासी पंद्रह जून अठारह सौ चौरासी भक्त महाराज किस तरह समय समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं श्री राम कृष्ण ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं भागवत में कहा है जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके चार लक्षण हैं बालवत पिशाचवत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 वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती श्री कृष्ण प्रताप से तुम विलायत गए थे वहां क्या क्या देखा प्रताप आप जिसे कांचन कहते हैं विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी है यह तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है अमेरिका में भी मैंने यही देखा श्री राम कृष्ण प्रताप से विषय कार्यों में केवल बिलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है सभी जगह यही हाल है परंतु बात यह है कि कर्मकांड को आदिकांड कहा है सतोगुण भक्ति विवेक वैराग्य दया आदि सब के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है ज़्यादा कर्म में फंसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है तब कामने कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा देगी तुम अपनी मर्जी से करो या न करो इसीलिए कहा है अनासक्त होकर कर्म करो अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न करो जैसे पूजा जप तप यह सब कर रहे हो परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है यह बड़ा कठिन है एक तो कलिकाल है सहज ही आसक्ति आ जाती है सोच रहा हूँ अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है समझ में नहीं आता कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया सोचा अनासक्त होकर मैं यह सब कर रहा हूँ परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है पता नहीं बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं एक भक्त जिसने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया उनके लिए क्या उपाय है क्या वे विषय कर्म छोड़ दें श्री राम कृष्ण कलकाल के लिए भक्ति है नारदीय भक्ति ईश्वर का नाम गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो भक्ति दो मुझे दर्शन दो कर्मयोग बड़ा कठिन है इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए हे ईश्वर मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर, कर सकूँ और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो कर्म को छोड़ नहीं सकता मैं सोच रहा हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी कर्म है भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप घट जाते हैं तब वे अच्छे नहीं लगते मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सिरा कौन पीता है एक भक्त विलायत के आदमी कर्म करो कर्म करो कहा करते हैं तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है श्री कृष्ण। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ कर्म तो आदिकांड है वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है शंभू कहता था अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपये हैं उनका सद्यय कर सकूँ अस्पताल दवाखाना रास्ता घाट कुआं इनके तैयार करने में लग जाए मैंने कहा यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है परंतु है यह बड़ा कठिन और चाहे जो हो कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो या यह कहोगे हे भगवान तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो मैं तुम्हें सब समय देख सकूँ अस्पताल दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएं हैं एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं हम लोग अकरता हैं तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे इसीलिए कहता हूँ कर्म आदिकांड है कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई ब्रह्मचारी ने कहा सुनो जी बढ़ते जाओ लकड़हारा घर लौट सोचने लगा ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा इसी तरह तरह कुछ दिन बीत गए एक दिन वह बैठा हुआ था एकाएक एक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई तब उसने मन ही मन कहा मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा चंदन के हजारों पेड़ थे तब मारे आनंद के लोट पोट हो गया चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया बाज़ार में बेच खूब धनी हो गया और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी उनके दर्शन होंगे क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी केशव के स्वर्गलाभ के पश्चात मंदिर के वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था अब उसकी बात होने लगी श्री राम कृष्ण प्रताप से सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं मानो कीड़े मकोड़े सब हंसते हैं भक्तों को देखो प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजते हैं और दूसरे आदमियों को देखो उनमें कोई आवाज़ ही नहीं है सब हंसते हैं प्रताप महाराज बजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की गुठली भी तो बजती है श्री राम कृष्ण प्रताप से देखो तुम्हारे ब्रह्म समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है मुझे एक हरी सभा में ले गए थे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 दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है सुखदेव नारद इनमें से दया थी प्रताप महाराज जो लोग आपके पास आते हैं क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है श्री राम कृष्ण मैं कहता हूँ संसार करने में दोष क्या परंतु संसार में दासी की तरह रहो दासी अपने मालिक के मकान को कहती है हमारा मकान परंतु उसका अपना मकान कहीं किसी गाँव में होता है मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है हमारा घर परंतु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं उसका घर एक दूसरे गांव में है और मालिक के लड़के को सेती है और कहती है मेरा हरी बड़ा बदमाश हो गया मेरे हरी को मिठाई पसंद नहीं आती मेरा हरी वह मुख ही से कहती है मन ही मन जानती है हरी मेरा लड़का नहीं मालिक का लड़का है इसीलिए तो जो लोग आते हैं उनसे कहता हूँ संसार में रहो इसमें दोष नहीं परंतु मन ईश्वर पर रखो समझना कि घर द्वार संसार परिवार तुम्हारे नहीं है ये सब ईश्वर के हैं समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पद्मों में प्रार्थना करो बिलायत की बात फिर होने लगी एक भक्त ने कहा महाराज आजकल बिलायत के विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते प्रताप मुझसे चाहे वे कुछ भी कहें पर यह मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है इस संसार की घटनाओं के पीछे एक कोई महान शक्ति है यह बात बहुतों को माननी पड़ी है श्री राम तो बस हो गया शक्ति तो मानते हैं ना तो नास्तिक फिर क्यों हैं प्रताप इसके अतिरिक्त यूरोप के पंडित सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है यह बात भी मानते हैं बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे श्री राम कृष्ण प्रताप से तुम्हें तो और क्या कहूं केवल इतना कहता हूं कि अब वादवाद वाद के बीच में न रहो एक बात और कामनी कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं उस ओर नहीं जाने देता है। देखो ना अपने स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं सब हंसते हैं चाहे वह अच्छी हो या खराब अगर पूछो क्यों जी तुम्हारी स्त्री कैसी है तो उसी समय जवाब मिलता है जी बहुत अच्छी है प्रताप तो मैं अब चलता हूँ प्रताप चले गए श्री रामकृष्ण के अमृतमय कामनी और कांचन के त्याग की समाप्त नहीं हुई सुरेंद्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियाँ दक्षिणी हवा के झोंकों में झूम रही थी तथा मृदुल मरमर शब्द सुना रही थी बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गई भक्तों के हृदय में एक बार धक्का लगाकर अनंत आकाश में विलीन हो गई कुछ तो देर बाद शेत मणिलाल मल्लिक ने श्री रामकृष्ण से कहा महाराज अब दक्षिणेश्वर चलिए आज वहाँ केशव सेन की माँ और उनके घर की स्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आएंगी आपको वहाँ ना पाकर संभव है वे दुखित हो वहाँ से लौट जाएँ केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए हैं उनकी वृद्धा माता और घर की स्त्रियाँ श्री राम कृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगी। श्री राम कृष्ण मणि मल्लिक से ठहरो बाबू एक तो मेरी आँख नहीं लगी जल्दबाजी इतनी ना कर सकूँगा वे गई हैं तो क्या किया जाए वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगी आनंद बनाएंगी। कुछ देर विश्राम करके श्री राम दक्षिणेश्वर चले जाते समय सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं सब कमरों में एक एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोच्चार कर रहे हैं कुछ अधूरा ना रखेंगे इसीलिए खड़े हुए कह रहे हैं मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई थोड़ी सी ले आओ बिल्कुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं इसके बहुत से अर्थ हैं पूड़ी नहीं खाई यह आज याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी सब हंसते हैं मणिमल्लिक साहस अच्छा तो था हम लोग भी आते भक्त मंडली हंस रही है